यहा शरणागति का स्वरूप क्या तुलसीदास ने इस दोहे को इसलिए लिखा होगा कि प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति अपना विवाह करने के लिए अपने बेटों का मुँह बंद करने के लिए इस दोहे का उद्धरण दे दे? बड़े भाई को पिता के तुल्य मानना चाहिए बिल्कुल ठीक है पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए यह भी धर्म है सब है पर क्यों है जब यह कहा गया कि उचित अनुचित विचार छोड़कर पिता की आज्ञा माननी चाहिए तो इसके मूल में धर्म का जो तत्व है वह यह नहीं है कि पिता को यह अधिकार दे दिया गया कि वह उचित अनुचित का बिना विचार किए आज्ञा दे दे, गुरु को अधिकार दे दिया कि वह उचित अनुचित आज्ञा दे दे, यह मानकर वह वाक्य लिखा गया कि पिता और गुरु तो स्वयं उचित का विचार करके ही आज्ञा देंगे इसलिए नहीं लिखा गया कि इसका उल्टा अर्थ लेकर आप जो चाहें वह आज्ञा अपने पुत्र या शिष्य को दें शास्त्र कहते हैं गुरुवशिष्ठ यह कहते हैं कि भरत पिता की आज्ञा मान लेने से लोक में यश और परलोक में स्वर्ग मिलता है फिर प्रश्न यही है यदि पिता कोई ऐसी आज्ञा दे जो स्वयं के लिए अकल्याणकारी हो और पिता भी संकट में पड़ जाए गुरुजनों को संकट में डाल दे तो क्या उसे करना चाहिए यदि वह सज्जन होगा तो सोचेगा कि जब इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया है तब मेरा कर्तव्य है कि हम अनुचित बात न कहें यह बात बार बार भरत जी गुरु वशिष्ठ के सामने कहना चाहते हैं कि जिस कार्य के द्वारा पिता का अहित हो समाज का अहित हो स्वयं मेरा अहित हो उसे नहीं करना चाहिए इसलिए श्री भरत जी ने उस धर्म को स्वीकार नहीं किया पिता माता और उन समस्त धर्मों का एक रूप है और संसार का व्यक्ति तो अपने अनुकूल धर्म चाहेगा मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि पुंडरीक भक्त थे वे पिता के चरण दबा रहे थे भगवान आ गए पर उन्होंने पिता का चरण दबाना बंद नहीं किया पिता के चरण छोड़कर नहीं उठे उन्होंने भगवान के लिए एक ईट्स सरका दी भगवान उस पर खड़े हो गए यह तो पित्र भक्ति और भगवान की उदारता का दृष्टांत है इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक पिता यही कहे कि तुम मेरे पैर दबाते रहो भगवान तुम्हारे बगल में खड़े ही रहेंगे वे पुण्डरी के लिए खड़े रहेंगे पर आपके लिए कहीं खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे पिता तो यही कहेगा कि नहीं भाई सेवा के साथ तुम्हें भगवान का भी ध्यान करना चाहिए भगवान का भी सेवा करनी चाहिए इसलिए रामचरित मानस में बार बार एक समन्वय का सूत्र दिया गया है मानो यह बताने के लिए कि संसार में समाज उसी धर्म का समर्थन करेगा जिसके द्वारा उसके कार्य की उचित अनुचित की कोई समीक्षा ना हो अधिकांश व्यक्ति इसी धर्म को जीवन में स्वीकार करते हैं इसी को महत्व देते हैं विभीषण जैसा व्यक्ति भी इसी भ्रम से ग्रस्त था उसने भी दोनों बातें मान ली थी एक यह कि रावण मेरा बड़ा भाई है और दूसरा यह कि रावण दूसरों के लिए बुरा होगा पर मेरे लिए नहीं है यह दो महामंत्र लोगों ने भी सीख लिया है यदि कोई बुरा है तो दूसरों के लिए बुरा है पर मेरे लिए तो नहीं है मेरे लिए तो अच्छा है यह भी कोई सिद्धांत हुआ क्या अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति भी अन्याय करता है तो अन्यायी है किसी की भी बुराई करता है तो वह बुरा है यह सामान्य सिद्धांत है यह दो सूत्र विभीषण के जीवन में समस्या बन गई उन्होंने मान लिया कि मेरे प्रति तो रावण ने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया वैसे रावण सदव्यवहार भी करता था उसने जब लंका पर अधिकार किया तो सारे राक्षसों का ध्यान रखा उसने सारे राक्षसों को सुंदर निवास स्थान दिया सबको बढ़िया से बढ़िया भवन सुविधा सुख मिले इसका ध्यान रखा बाट सुखी सकल रजनी जसी जस अपने भाइयों का विवाह कराया दो बंधु ब्यास जाए विभीषण और कुंभकर्ण का विवाह कराया उसने यह सब किया पर सबके मूल में उसकी वृत्ति तो एक ही थी वह वृत्ति तब प्रकट हुई जब लंका के युद्ध में बंदरों के आक्रमण से राक्षस भागने लगे तब पीछे तलवार निकाल कर रावण ने कहा कि ये जो बड़े महल दिए गए थे खा पी रहे थे ठाट से काहे के लिए सर बसुखाई भोग कर नानाम समर भूमि भय बल्लभ प्रणाम कहाँ जा रहे हो याद रखो जो रन विमुख सुना मैं सो मैं हतब कराल कृपाणाम तुम में से एक भी पीछे हटा तो मैं सिर काट लूँगा यही रावण और श्री राम के दर्शन में अंतर है